प्रणाम ओ ख्य दर्शन की 32वीं कक्षा पांचवें अध्याय का प्रारंभ पिछली कक्षा में किया था जिसमें सूत्रकार ने बताया कि यद्यपि ज्ञान से मुक्ति होती है लेकिन शुभ कर्मों को तो हमें करना ही होता है मंगलाचरण मंगल कर्मों को करना होता है क्योंकि शिष्ट लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उसका फल देखा जाता है और श्रुति यानी शब्द प्रमाण से भी उनके करने का हमें उल्लेख मिलता है और इन कर्मों का फल ईश्वर पर आश्रित नहीं है मात्र ईश्वर पर अधिष्ठित नहीं है ईश्वराधीन नहीं है ईश्वर मनमर्जी से फल नहीं देता वो कर्मानुसार ही देता है और जीवों के हित के लिए चूंकि वो देता है एक कर्म का फल इसी कारण से उसका अधिष्ठातृत्व है उसका स्वामित्व जीवों पर संसार पर इसलिए कि वो जीवों के हित के लिए देता है इसीलिए उसका अधिष्ठातृत्व है और यदि वो स्वार्थवशात अपने कारण से दे फिर तो लौकिक ईश्वर जैसा हो जाएगा और वो कोई आदर का पात्र नहीं रह पाएगा नाम मात्र का होगा और कर्म निरपेक्ष फल को देना भिन्न भिन्न शरीरों को देना ये बिना राग के नहीं हो सकता है राग उसमें मूल कारण है परोक्ष रूप से हम द्वेष को भी ले सकते हैं उपलक्षण से जिनको अधिक दिया अच्छा शरीर बुद्धि परिवार दिया उनके प्रति राग और जिनको अल्प कम गुण वाला शरीर परिवार आदि दिए उनके प्रति द्वेष तो राग है तो द्वेष भी साथ में उपलक्षण में ले सकते हैं तो यदि कर्म निरपेक्ष ये विचित्रता भिन्नता है तो राग आदि अवश्य होगा बिना राग के तो ये हो नहीं सकता क्योंकि तो राग और द्वेष इसका निश्चित कारण है निरपवाद रूप से कारण है और यदि परमात्मा ऐसा है तो उसको नित्य मुक्त नहीं कह सकते तो परमात्मा कैसे फल देता है तो प्रकृति किसे बाध्य करके तो नहीं देता प्रधान उसको बाधित करे और फिर होते ये नहीं होता उससे तो फिर उसमें संग दोष आ जाएगा और केवल परमात्मा का अस्तित्व है इतने मात्र से लोगों पे उसका प्रभाव पड़ जाता हो ईश्वर का ऐश्वर्य लोगों को मिल जाता हो ये भी नहीं हो सकता सत्ता मात्र से नहीं हो सकता यदि परमात्मा की सत्ता मात्र से ही हमारे को आनंद और ज्ञान मिलने लगता तो फिर तो सबको मिल जाता सबके पास ऐश्वर्य होता सबके पास ईश्वर का आनंद होता सबके पास ईश्वर का ज्ञान होता लेकिन वो देखा नहीं जाता है इसलिए मात्र ईश्वर की सत्ता से उसके गुण हमारे में नहीं आते हैं और परमाणों से भी ये सिद्ध नहीं होता है कि यूं ही आ जाएंगे ना अनुमान से सिद्ध होता है और ना श्रुति से होता है तो ये सारी बातें पिछले पाठ में हमने देखी थी अब इससे आगे और चर्चा चला रहे हैं मूल बिंदु ये बना हुआ है कि परमात्मा ने इस सृष्टि बनाई क्यों कैसे बना दी सिद्धांत रूप में प्रतिपादन ये है कि कर्मानुसार जीवों के हित के लिए प्रकृति का प्रयोग करते हुए परमात्मा ने सृष्टि बनाई ये तो सिद्धांत पक्ष हो गया सार रूप में इनका ये है अर्थात ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को मानेंगे प्रकृति बाधित नहीं कर सकती वो परतंत्र है वो फल दे नहीं सकती वो परतंत्र है कोई और सत्ता चाहिए परमात्मा प्रकृति से बाधित नहीं हो सकता नहीं तो उसमें संग दोष आ जाएगा जबकि परमात्मा तो निसंग है जब तक तो प्रमाण भी बोलता है और परमात्मा अपने लिए कुछ करता नहीं है वो कर्म सापेक्ष जीवों के लिए करता है इसलिए उसका इतना महत्व है तो अन्य लोग जो कुछ परिकल्पनाएं करते हैं आज भी प्रचलित हैं, उस समय भी कुछ लोग मानते होंगे परमात्मा से अविद्या जुड़ गई ब्रह्म से अविद्या जुड़ गई ब्रह्म जो परात्पर चेतन तत्व है उससे अविद्या आकर के जुड़ गई और अविद्या से जुड़ने के कारण से ये फिर सृष्टि का निर्माण हो आजकल जो अद्वैत परंपरा चल रही है उसमें वो कुछ ऐसा ही मानते हैं। अद्वैत में केवल ब्रह्म ही है ब्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है परमात्मा मूल चेतन तत्व सर्वचे सर्वव्यापक एक ही तत्व है बस तो प्रश्न होता है कि ये जो जीव है ये कौन है तो उसका अंश ही है ये माना जाता है प्रकृति क्या है तो ये भी उसी से बनी है उसी ने अपने को इस रूप में प्रकट कर दिया है ब्रह्म ने ऐसा वो लोग मानते हैं तो परमात्मा तो शुद्ध पवित्र था निर्लिप्त था संघ था वो क्यों जीव के अंश में आया और बंधन में पड़ा प्रकृति के योग में आया और उसने प्रकृति को क्यों बनाया कैसे ये सब हो गया तो उसका कारण वो कहते हैं अविद्या अविद्या से ग्रस्त हो गया तो अविद्या से परमात्मा ग्रस्त हो सकता है नहीं हो सकता है क्या संभावना है वो चर्चा आगे प्रारंभ की जा रही है तो तेरह महासूत्र बोलेंगे न अविद्या शक्ति योगो निसंग निशंग का जो संग से रहित है राग से रहित है जिसमें संग दोष नहीं है और किसी से संग नहीं कर पाता है करता नहीं है असंग है निर्लिप्त है उसके साथ अविद्या रूपी शक्ति का योग नहीं हो सकता अविद्या को एक शक्ति के रूप में मानते हैं माया अविद्या वो शक्ति है तभी तो परमात्मा को ग्रसित कर लेती है ब्रह्म को ग्रसित कर लेती है उनके पक्ष में वो तो एक शक्ति तो उस अविद्या ने परमात्मा को ब्रह्म को ग्रसित कर लिया ऐसा जो कह कि बोले ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि परमात्मा तो असंग है निर्लिप्त है निसंग है उसके साथ कोई चीज जुड़ी नहीं सकती वो विद्या से युक्त है शुद्ध विद्यावान है तो जो विद्या से युक्त है उसमें अविद्या कैसे आ सकती है अविद्या कैसे जुड़ सकती है तो इसका बिल्कुल निषेध कर दिया यह कोई कारण नहीं है कि ब्रह्मा परमात्मा अविद्या से ग्रस्त हुआ और इसलिए इस संसार के प्रपंच में पड़ा जीवों के संदर्भ में ये माना जा सकता है कि अविवेक के कारण मिथ्याजान के कारण हम प्रपंच में पड़ते हैं राग द्वेष से युक्त तो होते हैं तो ये संसार हमारा बन जाता है लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कह सकते इसलिए कहा अविद्या शक्ति योग हो निसंगस्य निसंग परमात्मा से अविद्या का योग तो हो ही नहीं सकता असंभव और इसमें और भी बातें आती है जब वो ये कहते हैं कि अविद्या से ग्रस्त हो गया तो भाई आपकी प्रतिज्ञा तो ये थी कि अद्वैत है एक ही चीज है एक से अतिरिक्त कोई दूसरी है ही नहीं तो जब अकेला था तो किसी दूसरे के साथ संग की बात ही नहीं आती अब तो अविद्या से उसका संग हो गया अविद्या से ग्रस्त हो गया तो अविद्या दूसरी चीज कहां से आ गई एक ही तो था और यदि उसको मानते हो आप कि अविद्या भी थी और ब्रह्म भी था तो फिर अद्वैत नहीं रहा तो दो चीजें हुई फिर तो दो को मान लिया इसलिए तो प्रारंभ में ही ऐसा उनका अयुक्त युक्त चिंतन है समाधान है वो संगत नहीं बैठता है उन्होंने कहा कि ना अविद्या शक्ति योगो निसंगत से अब इसमें ई के चल रहे हैं कि चेतन को अविद्या कैसे उत्पन्न होती है क्या है कि जब हम बंधन में आते हैं तो अविद्या उत्पन्न होती है जब हम बंधन में रहते हैं प्रकृति के संपर्क में रहते हैं तो अविद्या हो जाती है इंद्रियों का दोषी ऐसा है आत्मा शरीर में जब आती है और जो जानती है तो अविद्या से ग्रस्त होती है एक सामान्यतया माना जाता है तो ऐसा ही परमात्मा के संदर्भ में भी हम लगा लें कि परमात्मा भी परमात्मा में भी इस प्रकृति के योग से कार्य जगत के योग से अविद्या उत्पन्न हो गई ऐसा माने कोई कल्पना करे तो अविद्या और ये प्रकृति कैसे चलते रहते हैं तो पहले ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हुआ और उससे फिर कार्य जगत ये प्रकृति बनी और उस प्रकृति के संयोग से, से फिर अविद्या उत्पन्न हुई फिर उस अविद्या के कारण से प्रकृति से संयुक्त हुआ प्रकृति के रूप में परिणत हुआ ये क्रम चलता रहे ऐसा यदि कोई माने ऐसा जो कहते उसके लिए अगले सूत्र के अंदर बात कही इसमें पिछले सूत्र में जो था कि भई अविद्या आकर के उससे युक्त तो हो गई कहे कि ठीक है अविद्या आकर के नहीं जुड़ी आप मन ही मान रहे हो तो पुरुष स्वयं प्रकृति से जाकर के जुड़ गया अविद्या से ग्रस्त हो गया अविद्या स्वयं आकर के नहीं जुड़ी पर ब्रह्म स्वयं जाकर के अविद्या से जुड़ गया और ये प्रकृति बन गई ऐसा भी नहीं हो सकता दोनों ही संभव नहीं है तो इसमें जो दोष आ रहा है उसको बता रहे है चौदहवा सूत्र बोलिए तब दियोगे तत्सिध अन्य अनश्रयत्व <misterisation> इसको बोलते हैं तो अन्योन्याश्रयत्वम अन्योन्याश्रय दोष अन्योन्याश्रय मतलब एक दूसरे पे आश्रित होना इसको दोष माना जाता है एक चीज दूसरे पे आश्रित हो दूसरी फिर और अन्य पे आश्रित हो तब तो ठीक है लेकिन एक दूसरे पे आश्रित हो तो इसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं एक चीज दूसरे पर आश्रित है एक को सिद्ध करने के लिए दूसरी चीज और दूसरे को सिद्ध करने के लिए फिर पहली चीज अब पहली पहली चीज ही सिद्ध नहीं है उसको सिद्ध करने के लिए दूसरी और दूसरी को सिद्ध करने के लिए पहली यह अन्य अन्य आश्रय दोष है न्यायालय में दो व्यक्ति हो दोनों अपराधी हो चोर हैं मान लीजिए और अब एक से पूछा कि आप चो, आपने चोरी नहीं की इसमें क्या प्रमाण है तो बोले कि ये प्रमाण है बगल में जो खड़ा है अब वो तो खुद अप्रमाणिक है और यदि माना भी जाए कि ये चोर है चोर नहीं है पहले वाला क्योंकि दूसरा कह रहा है अच्छा दूसरे को सिद्ध करेंगे कि ये चोर नहीं है वो भी तो कटघरे में अभी तो बोले कि ये कह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गए उसके लिए कोई और प्रमाण चाहिए तीसरा आपस में एक दूसरे को नहीं हो तो कुछ भी हो जाएगा जिसमें लोक में भी प्रचलित है कई बार ऐसी बातें होती है तो उसको अन्यश्रय दोष कहते हैं तो राम के घर का पता नहीं था कहा है तो श्याम के घर के सामने ठीक है सब रखा है राम का घर का है शाम के घर के सामने शाम का घर का है? राम, राम।, राम के घर के सामने ये अन्योन्याश्रय दोष हो गया राम का घर पता नहीं था आपने चलो बता दिया शाम के घर के सामने अब शाम का घर खाए तो कुछ और चीज बतानी पड़ेगी भाई इसके पास में है इस पेड़ के पास में है इस विद्यालय के पास में कुछ और बताना पड़ेगा उसी को दूसरे को सामने लेके करेंगे तो ये अन्योन्याश्रय दोष आता है इससे बात सिद्ध नहीं होती है तो यदि अविद्या से ब्रह्म ग्रसित हुआ और फिर ये कार्य जगत बना ऐसा माने तो अब इस कार्य जगत के बनने के बाद में फिर अविद्या उत्पन्न हुई ऐसा ही लोग मानते हैं कि कार्य जगत से युक्त हुआ फिर अविद्या उत्पन्न हो गई राग द्वेष उत्पन्न हो गए तो अविद्या से ये संसार हुआ उत्पन्न और संसार से फिर अविद्या उत्पन्न हो गई तो अन्योन्याश्रय दोष हो एक दूसरे से उसको तो कहा तद योगे अविद्या का योग यदि हुआ है इससे तत्सिद्ध हो इस, तत इस कार्य जगत की सिद्धि अगर माने तो अन्योन्याश्रय दोष होगा कि एक बार अविद्या से एक कार्य जगत बना और उस कार्य जगत से योग हुआ तो फिर अविद्या उत्पन्न हो गई तो आखिर कैसे ये दोनों में से कहां से प्रारंभ हुआ और अविद्या का मतलब क्या होता है जो चीज जैसी है वैसा नहीं जानना उसे भिन्न जान लेना ये अविद्या विपरीत ज्ञान है अब जब ये कार्य जगत तो उत्पन्न ही नहीं हुआ था जिस समय अकेला ब्रह्म था तब तो अविद्या नाम की चीज क्या थी कि ये ब्रह्म किसको भिन्न रूप में देख रहा था अन्य कौन ऐसा था अब अविद्या से ग्रस्त हुआ तब तो ये कार्य जगत बना संसार बना जब संसार नहीं था तो अविद्या कहां से आ गई थी तो संसार बन गया तो कहें कि जो ये संसार जैसा है ये संसार जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है ये ये तो ब्रह्मरूप है ये तो कार्य रूप में तो भ्रांति में दिखाई दे रहा है अर्थात यहां कार्य जगत में अविद्या को देख रहे हैं कार्य जगत होगा तभी तो अविद्या होगी कि कार्य के ब्रह्म ही है ये तो हमें दिखाई दे रहा है जड़ के समान ये भ्रांति है तो ये चीजें हैं तभी तो भ्रांति हो रही है उनके पक्ष की दृष्टि से सोच रहे हैं तो यदि कार्य जगत के होने पर अविद्या उत्पन्न होती है तो ये कैसे कह रहे हो कि अविद्या के होने पर कार्य जगत उत्पन्न हो रहा है और यदि अविद्या से कार्य जगत उत्पन्न हुआ है तो फिर उस कार्य जगत से अविद्या के उत्पत्ति की बात ही नहीं है अविद्या तो पहले से ही है तो यदि आप इस तरह से अविद्या से ग्रस्त होना मानेंगे और उससे इस संसार कार्य जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो इसमें तो अन्योन्याश्रय दोष आएगा यह ठीक नहीं है अब अन्योन्याश्रय दोष का भी कोई जने समाधान करते हैं कि नहीं इसका कारण वो इसका कारण वो हो सकता है कैसे तो उसके लिए अगला सूत्र देखिए बोलिए न बीजांकुर वत शादी संसार श्रुते है संसार बीज अंकुर के समान बीज और अंकुर अंकुर मैंने पौधा तो बीज से अंकुर पौधा और पौधे से फिर बीज होता है या नहीं? बीज से पौधा बनता है पौधे से फिर बीज बनता है बीज से फिर पौधा बन जाता है तो ऐसे ही अविद्या से संसार बना संसार से अविद्या बनी अविद्या से संसार बना संसार से अविद्या बनी चलता जाएगा बीजांकुर के समान मान लेंगे हम ये जो क्रम है हम ऐसे मान लेंगे आप ये क्यों कह रहे हो कि अन्य आश्रय दोष है बीजंकुर के समान मान लेंगे ये बीजांकुर का दृष्टान्त वहां दिया जाता है जहां कोई प्रारंभ नहीं हमें पता लगता है यदि यद्यपि सिद्धांत है देखेंगे तो बीजांकुर में भी बीच पहले है सृष्टि के प्रारंभ में लेकिन उस पक्ष को ध्यान में न रख के जैसे अभी संसार के समय में बीजांकुर बीजांकुर बीजांकुर ये चलता रहता है बच्चे माता पिता बच्चे माता पिता बच्चे माता पिता हम ये मानते के चलता बस इतना ये जो परंपरा चल रही है ऐसे ये चलता रहेगा लेकिन जब ये बीजांकुर का उदाहरण दिया जाता है कारण कार्य का ऐसा जो उदाहरण दिया जाता है वहां ये होता है जब इसका कोई आदि नहीं हो कोई प्रारंभ हमारे को नहीं हो कि अब ये प्रारंभ हुआ था लगातार चलता आ रहा है चलता आ रहा है वहां बीजांकुर का उदाहरण दिया जाता है लेकिन ये संसार तो ऐसा नहीं है ये तो उत्पन्न होता है ये ऐसे ही चलता जाए चलता जाए चलता जाए लेकिन इस संसार की तो शादी की श्रुति है प्रारंभ होता है ये पता लगता है श्रुतिया कहती हैं कि प्रारंभ होता है उत्पन्न होता है तो कहना बिजंकुर ये बिजंकुर के समान आप यहाँ समाधान नहीं दे सकते क्योंकि ये शादी है यदि अनादि होती अनादि श्रुति होती संसार की अनादि श्रुति होती कि कभी भी पहली बार उत्पन्न ही नहीं हुआ चल रहा है तब उस प्रसंग में हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि आखिर प्रारंभ कब हुआ प्रारंभ है नहीं उन प्रसंगों में दे सकते हैं लेकिन ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है अभी इस बार वाली सृष्टि की ये तो उत्पत्ति स्वीकार की जाती है इसलिए यहां पर आप बीजांकुर के समान कह करके समाधान नहीं कर सकते न बीजांकुर संसार श्रुते है यम विशिष्टिर यथा आभ हुआ भूमि जनयन देव एक परमात्मा के लिए कहा जाता है उसने इसको सृष्टि को उत्पन्न किया और उसके अंदर ऐसा नहीं वर्णन आता है कि वह अविद्या से ग्रस्त हो गया और फिर ऐसे ऐसे सृष्टि उत्पन्न हुई जैसी ये कल्पना करते हैं ऐसा वर्णन नहीं होता है तो परमात्मा अविद्या से ग्रस्त होकर के इसको बनाए ऐसा नहीं है और शादी संसार श्रुति के साथ में ये भी हमें जोड़ना होगा ये जो प्रारंभ होता है व्यक्ति का जन्म का मुक्ति के बाद में उसमें अविद्या कारण नहीं होती है अविवेक कारण नहीं होता है मूल रूप से ठीक है उसकी समाप्ति के बाद आएगा उसमें अल्पज्यता रहती है इतना ठीक है ना तो कर्म कारण है ना अविद्या मिथ्या ज्ञान नहीं है हाँ अल्पज्यता है वो एक कारण है और आगे फिर उसको अवसर दिया जा रहा है बस उतना ही कारण है तो ये अगर हम ये माने कि अविद्या से ही जब जब अविद्या से ग्रस्त पीछे पीछे पीछे अविद्या है तो इसका मतलब है कि वो तो फिर हमेशा से अविद्या से ग्रस्त रहा है और यदि अविद्या से हमेशा ग्रस्त रहा है तो हमेशा ग्रस्त रहेगा वो हट नहीं सकता वो चलता रहेगा चलता रहेगा और अद्वैत के अंदर जब ये मानते हैं कि अविद्या से ग्रस्त तो हो गया ब्रह्म और फिर जीव के रूप में आ गया बंधन में आ गया फिर साधना करके मुक्ति में चला जाएगा मुक्ति से लौट करके नहीं आएगा वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया तो उनके पक्ष में हमेशा से मुक्त होना कैसे बनेगा जिस प्रकार से पिछली बार वो अविद्या से ग्रस्त हो गया था ब्रह्म ही तो था ना वो तो शुद्ध पवित्र था वो अविद्या से ग्रस्त हो गया था ना और बंधन में आ गया था तो ऐसे ही जब मुक्त होकर के फिर ब्रह्मरूप हो जाएगा उनकी मान्यता के अनुसार जीव ब्रह्म का एकत्व तो हो जाएगा अब उसके बाद अविद्या से ग्रस्त क्यों नहीं हो सकेगा इसमें क्या कारण तो है कि शुद्ध पवित्र हो गया वो तो निर्लिप्त हो गया विवेक से युक्त हो गया वो तो ब्रह्म पहले भी था जब आप उसको अविद्या से ग्रस्त होना कह रहे हो जिस शिक्षण उससे पहले भी तो वो अविद्या से युक्त तो नहीं था शुद्ध पवित्र था निर्लिप्त था वो कैसे हो गया था जब अगर वहां हो गया आपके मत में तो मुक्ति में जाएगा तो वहां फिर फिर हो सकता ब्रम रूप हो गया तो फिर अंश अविद्या से ग्रस्त हो सकता है और आपके यहाँ तो कोई नियम भी नहीं है कि इतने साल तक तो मुक्ति में रहेगा वो तो कभी भी ग्रस्त हो सकता है कौन सा भाग ग्रस्त होगा अविद्या से क्या पता है कोई नियम थोड़ा है जो अभी अभी ब्रह्म रूप बना है वही अंश फिर से अविद्या से ग्रस्त होके आ जाएगा क्या पता है और कोई अंश ब्रह्म रूप है तो है बस चल रहा है वो अविद्या से ग्रस्त नहीं हुआ और क्या नियम है व्यवस्थापक नियम क्या है कि कौन सा अंश अविद्या से ग्रस्त होगा बंधन में आएगा जन्म मरण के चक्र में आएगा क्या नियम है वहां पर कुछ भी नहीं है तो अविद्या से ग्रस्त होना और उससे फिर ये योग होना ये ब्रह्म में संभव नहीं है ब्रह्म तो परमात्मा तो सृष्टि की उत्पत्ति करता है बिना अविद्या के अविद्या से ग्रस्त हुए बिना जीवों के हित के लिए वो करता ही रहता है अगला सूत्र बोध विद्या तो अन्य ब्रह्म बाध प्रसंग अविद्या को अगर यू माने कि ब्रह्म में अविद्या की शक्ति का योग हुआ और ये कार्य रूप में बदला कैसे कि जो विद्या से भिन्न है वो अविद्या है अविद्या किसे कहेंगे अब अविद्या को अलग से तो कुछ मान नहीं सकते अलग मानते ही तो द्वैत आ जाता है भैया अविद्या है क्या तो बोले जो विद्या से भिन्न है वो अविद्या है विद्या तो अन्य विद्या से भिन्न है वो अविद्या ऐसा ही तो कहते हैं ना विज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है जो ज्ञान से भिन्न है जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है ऐसा कहेंगे ना विपरीत कह देते हैं और लगा दिया विद्या और अविद्या विद्या का जहाँ अभाव है विद्या से जो विपरीत है वो अविद्या तो अगर आप यू कहते हो कि विद्या से भिन्न विद्या से भिन्न जो जो भी है वो सब अविद्या है अगर विद्या से अन्यत्व को कहेंगे कि जो भी विद्या से भिन्न है वो सब अविद्या है तो ब्रह्म की बाधा का प्रसंग आ जाएगा आपके पक्ष में कि ब्रह्म भी फिर क्या है विद्या से भिन्न है क्योंकि तो ब्रह्म विद्या तो नहीं है ब्रह्म विद्या से भिन्न है और ब्रह्म विद्या से भिन्न है और आपने कहा कि विद्या से भिन्न जो जो भी है वो वो अविद्या है तो ब्रह्म भी अविद्या ही हो जाएगा फिर इसलिए आप ये परिभाषा भी नहीं कर सकते कि जो विद्या से भिन्न है वो अविद्या है ऐसा हम मान लेंगे यहां वो नहीं चलेगा तो अविद्या तो अन्यत्वे ब्रह्म बाध प्रसंग और उस अविद्या से ब्रह्म ग्रसित भी हो जाता है यदि तो भी बाधा है और यदि वो कोई कहे कि नहीं अविद्या होती तो है लेकिन उससे ब्रह्म को कोई बाधा नहीं होती है ब्रह्म उससे ग्रसित नहीं होता है तो उसके लिए अगला सूत्र कहा सत्रवा बोलिए अबाधे नैश्फल्यम यदि ब्रह्म विद्या से अविद्या से ग्रसित नहीं होता है ऐसा आप है ग्रसित होने पे दोष आ रहा है परमात्मा ग्रसित हो नहीं सकता असंग है वो वो कहने लगे नहीं अविद्या होती है उससे सृष्टि रचना होती है लेकिन ब्रह्मा अविद्या से ग्रसित नहीं होता है ऐसा यदि वो माने तो कहें तो तो उसके लिए कहा कि यदि वो अविद्या ब्रह्म को ग्रसित नहीं कर सकती तो उस अविद्या का प्रभाव क्या है फिर फल क्या है तो अब अबाधे अविद्या से यदि ब्रह्म ग्रसित ही नहीं होता है प्रभावित ही नहीं होता है तो नैस्फल्यू फिर तो उस अविद्या की निष्फलता है आप उस अविद्या के कारण माया के कारण से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं वो तो फिर निष्फल होगा परमात्मा तो उससे प्रभावित ही नहीं हो रहा है वैसे परमात्मा प्रभावित नहीं होता लेकिन उनके पक्ष में ये दोष दिखाया जा रहा है कि यदि आप ऐसा मानते हो कि ब्रह्म अविद्या से ग्रसित नहीं होता तो फिर आपकी वो अविद्या किस काम की है तो ब्रह्म ग्रसित नहीं होता है और फिर आपके मत में तो फिर सृष्टि भी उत्पत्ति नहीं होगी जो दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकता उस उसका होना ना होना बराबर है निष्फलता है तो अब आज है नैश्फल्यम उस अविद्या की तो फिर निष्फलता हो जाएगी इसलिए विद्या से जो अन्य है उसको अविद्या नहीं कह सकते उनके मत में ये एक परपक्ष का खंडन किया जा रहा है जो लोग कुछ मानते हैं इस तरह का अब कोई कल्पना करने लगे अच्छा विद्या से जो भिन्न है वो अविद्या है ऐसा कहने पे तो बात बनी नहीं तो यू कह, कह लेते हैं कि विद्या से जिसका नाश होता है उसे अविद्या कहते हैं अविद्या का नाश विद्या से होता है तो विद्या से जिसका नाश होता है विद्या से जिसका बाध होता है जिस जिसकी रुकावट होती है उसको अविद्या कहते हैं शब्दों का फेर है उसने अलग ढंग से कहा ऐसा यदि कहीं कोई कहे तो उसका क्या उत्तर है उसको अठारहवें सूत्र में कहा बोलिए विद्या मध्यत्व जगतो अपि एवं अगर विद्या के द्वारा जो बाधित होती है ऐसी अविद्या मानी जाए विद्या से जो बाधित होती है उसे अविद्या कहते हैं तब तो ये जो जगत है कार्य जगत संसार ये भी अविद्या ही कहलाएगा क्योंकि ये जगत विद्या से बाधित हो जाता है जब विद्या आ जाती है यानी विवेक हो जाता है तो ये संसार छूट जाता है उस व्यक्ति का उस आत्मा का अब वो बाधित हो जाता है कार्य जगत बाधित हो जाता है वो उसको शरीर नहीं दे सकता बंधन में नहीं ला सकता दे उसका बाधित होना ही तो है जब कार्य जगत शरीर देता रहता है देता रहता है शरीर मिलता है जन्म मरण होता है अभी तो कार्य जगत बाधित नहीं हो रहा वो फल देता जा रहा है देता जा रहा है शरीर आदि का योग हो रहा है और जब विवेक हो जाता है तो अब जन्म मरण का चक्र छूट जाता है अब वो शरीर नहीं दे पाता उस आत्मा को तो उसका बाध ही तो है जिस कार्य को वो कर रहा था वो कार्य अब जिस कार्य को वो कर रही थी प्रकृति वो अब नहीं कर पा रही ये उसका बाध ही तो है जगत जो कार्य कर रहा था उसका बाध ही तो है इसलिए कहा कि विद्या बाध्यत्व यदि ऐसा मानते हैं कि जो विद्या से बाधित होता है उसे अविद्या कहते हैं तो विद्या से तो जगत भी बाधित होता है तो फिर तो जगत भी अविद्या हो गया आपके मत में तो जबकि जगत तो सत्य है ये संसार जिस रूप में है वो सत्य है वास्तविकता है कल्पना नहीं है तो विद्या बाध्यत्वे जगतों अभी एवं अगला सूत्र बोलेंगे तदरूपत्व साधित्व और यदि पूर्व पक्षी कहे कि ठीक है जगत को भी हम अविद्या मान लेंगे यदि वो कहे कि ठीक है कोई बात नहीं अविद्या से जगत भी बाधित होता है और जगत को भी अविद्या कहते हैं तो कह लेंगे तो यदि ऐसा कहते हैं तो बोले आपके सिद्धांत से दोष आएगा आपके अपने से विरोध आएगा कि ऐसी यदि ये बाधित होता है तदरूपत्व का मतलब है यदि ये जगत अविद्या रूप है जगत का तो सादित्व है जगत तो प्रारंभ होता है ये श्रुति मिलती है हमारे को जबकि आप अविद्या को अनादि मानते हो अविद्या की उत्पत्ति नहीं मानते हो। ब्रह्म जिस अविद्या से ग्रसित हुआ था उनसे कहें ये अविद्या कहां से आई तो वो तो अनादि है वो तो सदा से है वो अनिर्वचनीय है कुछ कह नहीं सकते उसमें कहेंगे क्या तो कहने को कुछ है ही नहीं ऐसा विचित्र है है कि कुछ भी कहेंगे तो विरोध आता है उनके सिद्धांतों से विरोध आता है सिद्धांत से विपरीत कथन बनता है उस अविद्या को वो अनादि मानते हैं, वो सदा से थी, उत्पन्न नहीं हुई थी क्योंकि उत्पन्न होना यदि माना जाए उस अविद्या का तो कहां से आई वो प्रारंभ वाली, शुरू से जो है माने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जिस अविद्या ने ब्रह्म को ग्रसित किया था वो कहां से आई तो यदि आप विद्या से जिसको बाधित किया जाता है उसको अविद्या कहेंगे तो जगत भी अविद्या हो गया और जगत का तो प्रारंभ है जगत का प्रारंभ तो है तो इसका मतलब अविद्या का भी प्रारंभ अविद्या की भी उत्पत्ति आपको माननी होगी आप मानेंगे वो आपके सिद्धांत में गलत जाएगा तद्रूपत्व साधित्व यदि अविद्या का ये जगत जो है ये अविद्या रूप है फिर तो अविद्या सादी हो जाएगी क्योंकि जगत सादी है श्रुति भी कहती है तो अविद्या भी सादी हो जाएगी आपके पक्ष में ही विरोध आ जाएगा आपकी मान्यता से विरोध आ जाएगा इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जगत को भी हम अविद्या मान लेंगे आपको तो जगत और अविद्या को अलग अलग ही मानना होगा तो तद रूपत्व तो इस सारी चर्चा में कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है बिना कर्म के परमात्मा शरीर नहीं देता ये जो बंधन चल रहा है ये कर्मानुसार चल रहा है मुक्ति से लौटा हुआ एक अपवाद बाकी सब जगह इसी तरह चलेगा तो और किसी कारण से ये नहीं हो पाएगा परमात्मा जो देता है वो कर्मानुसार देगा हमारे को तो ये सारी की सारी सिद्धि की अन्य कोई कारण नहीं हो सकता कि कर्म का कारण नहीं है और वैसे ही परमात्मा विद्या से ग्रस्त हो गया और इस संसार को बना दिया और हमारे को फल दे रहा है ऐसा नहीं हो सकता कोई कहने लगे कि हम कर्म को ही नहीं मानेंगे कर्म को ही नहीं मानेंगे ऐसे ही चल रहा है तो उसके लिए उत्तर दिया आगे विश्वासूत्र को लिए न धर्माप प्रकृति कार्य वैचित्र धर्म का अपलाप धर्म का खंडन आप नहीं कर सकते धर्म का मतलब है यहाँ पर पुण्य कर्म धर्म और अधर्म पुण्य और पाप के लिए आते हैं तो आप धर्म का पुण्य का और ये उपलक्षण से लेते हुए पाप और पुण्य दोनों का धर्म अधर्म दोनों का धर्म शब्द से अधर्म भी आएगा पाप और पुण्य दोनों का ग्रहण होगा इसका आप खंडन नहीं कर सकते कोई कहने लगे एक धर्म का धर्म कुछ नहीं होता है बस वैसे ही बना दिया कर्म हो तो परमात्मा बंध करके उसके अनुसार फल दे बोले धर्म धर्म ही नहीं है ऐसा कोई माने तो भले ऐसा हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता तो उसके लिए कारण बताया प्रकृति कार्य वैचित्र प्रकृति के कार्यो में विचित्रता होने से ये विचित्रता आत्मा से जुड़ी भी विचित्रता देखनी है आत्मा को जो शरीर मिले हैं भिन्न भिन्न उसमें विचित्रता है उसमें भिन्नता है सबके अलग अलग शरीर हैं इस दृष्टि से ये जो प्रकृति में कार्यों की शरीरों की विचित्रता है भिन्नता है इसको देख करके हम ये अनुमान पक्का कर सकते हैं कि कुछ न कुछ कारण अवश्य है परमात्मा तो अकेले कर नहीं सकता तो उसके अतिरिक्त कोई कारण है और वो धर्माधर्म रूप है पाप पुण्य रूप है इसलिए आप कर्म और उसको तो खंडित कर नहीं सकते वो तो मानना ही होगा न धर्मापलाप प्रकृति कार्य वैचित्र हो गया इतना आगे देखिए ये जो कर्म है इसकी सिद्धि के लिए और क्या प्रमाण हो सकते हैं? तो अगले सूत्र में बता रहे हैं 21वां सूत्र बोलिए श्रुति लिंगाधि भी तत्सिद्धि ही कर्मानुसार हमें फल मिलता है कर्मानुसार शरीर मिलता है और उसमें विचित्रता कर्मानुसार है इसकी सिद्धि श्रुति से यानी शब्द प्रमाण से भी होती है और लिंग से यानी तो अनुमान प्रमाण से भी होती है तो ऐसे बहुत सारे वचन मिलते हैं जिसमें लिखा रहता है कि पुरुषो वही पुण्य न कर्मणा भवती पुण्य से पुण्य शरीर में जाता है पाप कर्म से पाप में जाता है जैसे कर्म है वैसा फल मिलता है इत्यादि इस तरह के जो वचन शास्त्रों में मिलते हैं उससे पता लगता है कि धर्मादि तो होते हैं धर्मा धर्म होते हैं और उसके अनुसार ही फिर हमें फल की प्राप्ति होती है और अनुमान इस रूप में कि जो हमारे को सुख दुख की भिन्नता मिलती है जो स्वभावतः है जन्म उसके संदर्भ में है अन्यायपूर्वक जो मिलती है वो हमारे कर्म का फॉलो ऐसा नहीं जो व्यवस्था से हमें मिलती है ईश्वरीय व्यवस्था से और जिसमें अन्य किसी मनुष्य का या हमारे वर्तमान की मूर्खता कारण ना हो और फिर जो हमारे को प्राप्त होती है बची हुई वो भिन्नता है उसी भिन्नता से हमें अनुमान भी हो जाता है कि कर्म तो है तो श्रुति से और लिंगादि से ये सिद्ध हो जाता है और इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि लिंग का मतलब यहाँ प्रमाण अनुमान प्रमाण न लेके श्रुतिलिंगादि भी श्रुति और जैसे मीमांसा के अंदर श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि तो उसमें श्रुति साक्षात वचन और कोई लक्षण हमारे को दिखाई दे रहा है वचनों में ही जिससे संकेत हमारे को मिल रहा है उससे पता लग जाता है तो यानी इन सबको हम एक तरह से शब्द प्रमाण के अंतर्गत लेते हुए कर सकते हैं और नहीं तो श्रुति और अनुमान शब्द प्रमाण और अनुमान इससे सिद्धि होती है तो पूर्व पक्षी इतने मात्र से संतुष्ट नहीं है वो कहता है इसमें तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए आप कि ये इसने ऐसा कर्म किया और उसके कारण से उसको ये जन्म हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए श्रुति से और अनुमान से हमारे को संतुष्टि नहीं होती ऐसा मान्यतः हमारे बीच में भी होता ही रहता है हम जब सुनते हैं कर्मानुसार होता है ये कैसे पता लगे कि कर्मानुसार ही हमारे को ये मिला है कहते हैं कि भिन्नता है विचित्रता इसी से पता लगता है बिना कारण के कार्य नहीं होता है कारण कार्य में भेद है तो कारण में भी भेद होगा ये अनुमान युक्ति से हम प्रयोग करें तो बोले इससे नहीं कोई और पक्का प्रमाण ऐसा कुछ यानी वो प्रत्यक्ष जानना चाहता है प्रत्यक्ष मेरे को बोध ये इच्छा बनी रहती है और नहीं तो पक्का विश्वास नहीं होता तो ऐसा ही ये पूर्व पक्षी के हैं तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आपने श्रुति और अनुमान की बात कही लेकिन प्रत्यक्ष हो वो बताओ बिना प्रत्यक्ष के हम इसको नहीं मानेंगे प्रत्यक्ष नहीं है तो और प्रमाण हम नहीं मानेंगे ऐसा यदि कोई कहे बातचीत में भी बहुत बार होता रहता है किसी बात को हम रखते हैं शब्द प्रमाण से अनुमान से भले नहीं, नहीं ये भले ही कितना भी हो ये तो आप प्रत्यक्ष सिद्ध करके बताओगे तभी होगा और फिर उदाहरण झट से वैज्ञानिकों का दे देते हैं आधुनिक विज्ञान का कि देखो वो जो भी चीज करते हैं प्रत्यक्ष बता देते हैं तो मान लेते हैं हम आधुनिक विज्ञान प्रत्यक्ष पर आधारित है प्रत्यक्ष पर सब कुछ सिद्ध होता है तो हर कोई मान लेता है सब स्वीकार कर लेते हैं तो है आधुनिक विज्ञान को प्रत्यक्ष मान के चलते हैं आधुनिक विज्ञान में भी बहुत सी बातें प्रत्यक्ष है लेकिन सारी बातें प्रत्यक्ष नहीं होती है अनुमान से भी बहुत सारा जानते हैं प्रत्यक्ष होता ही नहीं है सूक्ष्म कर्णों का प्रत्यक्ष आज तक नहीं हुआ उनको लेकिन फिर भी मानते हैं किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉनिक या एटोमिक माइक्रोस्कोप जो भी हो सूक्ष्म उनसे भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखते ही नहीं है प्रत्यक्ष मतलब आंख से दिखेगी हाँ देखो ये ये कण कोशिकाएं दिख जाती है कोशिकाओं के अंदर के गुणसूत्र दिख जाते हैं और चीजें भी दिख जाती है लेकिन बहुत कुछ तो अनुमान से ही चलता है इनका इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो अनुमान से ही पता लगाते हैं लक्षणों से लिंग से ये चिन्ह है इसका मतलब है ये होगा ये चिन्ह है इसका मतलब ये होगा प्रत्यक्ष नहीं होता है पर आजकल वो सारा यो मोटा मोटा ज्ञान रहता है विज्ञान का कि वो तो प्रत्यक्ष है विज्ञान बहुत सारा प्रत्यक्ष भी बताता है जैसे सोचते है कि वो तो प्रत्यक्ष है सारा तो तो अनुमान से वो भी सिद्ध करता है तो ऐसा यदि कोई आग्रह करे कि नहीं प्रत्यक्ष से ही होना चाहिए तो उसके लिए समाधान यहां दिया जा रहा है बाईसवा सूत्र बोलिए नियम प्रमाणांतर अवकाशात् और इसमें कोई ये नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष ही बात सिद्ध हो तभी मानी जाएगी तभी हमें स्वीकार्य होगी तो कोई ऐसा आग्रह नहीं कर सकता ये कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष ही हो तो नियम क्यों नहीं है नियम प्रमाणांतर अवकाशात अन्य प्रमाणों को भी तो स्थान है अन्य प्रमाणों का भी तो अवकाश है अन्य प्रमाण भी तो होते हैं यदि हर बात प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होती यही नियम होता तब तो, तो अन्य प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं थी बस प्रत्यक्ष से ही सिद्ध करना है प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा तो मानेंगे नहीं होगा तो नहीं मानेंगे पूरा निर्णय केवल प्रत्यक्ष के आधार पर ही तब नियम बन सकता था लेकिन दूसरे भी प्रमाण हैं, उनसे भी बातें सिद्ध होती हैं, तो यहां पर विकल्प देखा जाता है कि प्रत्यक्ष नहीं है तो दूसरे प्रमाणों से सिद्ध होगी और दूसरे प्रमाणों से भी सिद्ध हो रही है तो स्वीकार्य होती है तो सदा सब जगह सब जगह पर हर वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष नहीं कर सकते किसी का कहीं कहीं प्रत्यक्ष होगा ये उनकी कहीं भी बात को हम लोग मानते हैं स्वीकार करते हैं तो अन्य प्रमाणों का भी प्रयोग होता है इसलिए मात्र प्रत्यक्ष का आधार लेके कोई कहने लगे कि प्रत्यक्ष होने पे ही मानूंगा तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है अन्य प्रमाण भी होते हैं अब हवा को देख कर हवा को कोई कहे कि मेरे को हवा को दिखाओ तो ही मैं मानू कि हवा है तो ये कोई नियम नहीं है कि हर चीज दिखे तो ही उसको माना जाए आपको स्पर्श से पता लगती है तो भी माना जाता है दूसरे प्रमाण भी तो हैं, उनकी भी तो प्रमाणिकता है ऐसे ही यहां प्रत्यक्ष की दृष्टि से हम कहेंगे कि श्रुति और अनुमान शब्द प्रमाण और अनुमान से भी बात को माना जाता है स्वीकार किया जाता है तो नियम प्रमाणांतर अवकाशार्थ अगला सूत्र बोलिए उभयत्र अपी एवं दोनों जगह ऐसा ही है और दोनों जगह कौन से हैं तो उसकी संगति लगाते हैं पीछे बीसवें सूत्र में कहता न धर्म धर्म का आपलाप आप नहीं कर सकते तो धर्म शब्द था केवल वहां पर और उस धर्म के विपरीत दूसरी चीज होगी अधर्म बोले जैसे धर्म का हम अपनाप खंडन नहीं कर सकते ऐसे अधर्म का भी खंडन नहीं कर सकते धर्म की विचित्रता उसके भेद से कार्य में विचित्रता होती है तो जैसे धर्म की विचित्रता से कार्य में विचित्रता होती है ऐसे अधर्म की विचित्रता से भिन्नता से भी कार्य में विचित्रता होती है और जैसे धर्म की सिद्धि श्रुति और लिंग से अनुमान से होती है प्रमाणित होता है ऐसे अधर्म भी श्रुति से और अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है तो उभय एवं जैसे धर्म की सिद्धि होती है ऐसे अधर्म की भी होती है दोनों ही जगह पे ये सारी बातें हमें लगानी चाहिए धर्म और अधर्म दोनों के लिए तो धर्म को भी जानना है श्रुति से अनुमान से प्रत्यक्ष भी होता है तो प्रत्यक्ष भी और अधर्म को भी जानना है श्रुति से और अनुमान से अब जब ये बात कही सिद्धांती ने उभ प्रापी एवं तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अधर्म को जानने की क्या आवश्यकता है उसके लिए प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है जब धर्म को जान लिया तो अधर्म को भी जान लिया धर्म से विपरीत अधर्म है तो धर्म को जान लिया बस धर्म को जान लिया तो बाकी कुछ भी है वो अधर्म हो जाएगा और धर्म की सिद्धि श्रुति से अनुमान से हो रही है तो अधर्म की सिद्धि के लिए फिर श्रुति और अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है अन्य प्रमाणों की क्या आवश्यकता है सिद्धांति ने कहा था उभयत्रापि एवं अधर्म की सिद्धि भी श्रुति से शब्द प्रमाण से होती है और अनुमान से होती है तो पूर्व पक्षी आशंका रख रहा है कि धर्म की सिद्धि श्रुति से शब्द प्रमाण से अनुमान से हो जाती है बस ठीक है अब धर्म की सिद्धि करने की क्या आवश्यकता है तो उसके लिए सिद्धांति ने बात रखी अच्छा दूसरा मतलब पूर्व पक्षी ये कहे कि ये तो अर्थापत्ति से ही आ जाता है मान लीजिए ये कहा कि आप सत्य बोलो तो ये तो अर्थापत्ति से आ गया कि झूठ मत बोलो इसको कहने की क्या आवश्यकता है शब्द प्रमाण की क्या आवश्यकता है इसको कहते हैं अर्थापत्ति से आ गया एक चीज कही तो उसका निषेध जो विपरीत है उसको मना कर दिया ऐसा तो उसके लिए यहां पर उत्तर दिया जा रहा है चौबीसवां सूत्र बोलिए अर्थात सिद्धिश्चेत समानम हो। बोले कि अर्थपत्ति से यदि कोई बात सिद्ध होती है तो ठीक है अर्थपत्ति से भी होती है लेकिन ये तो दोनों जगह लागू होगा आप ये क्यों आग्रह कर रहे हो कि शास्त्रों में केवल धर्म को बता दिया जाए ये ये करना है विधि मात्र को बता दिया जाए ये ये पुण्य कर्म है और उसके विपरीत जो है वो सारा अपुण्य है अधर्म है अपने आप पता लग जाएगा नहीं तो ये बात तो विपरीत भी हो सकती है कि अधर्म को बता दिया जाए और उससे विपरीत है वो धर्म है ये भी तो हो सकता है और कहीं धर्म को बता दिया और कहीं अधर्म को बता दिया ये भी तो हो सकता है अर्थापत्ति निकालनी है अर्थापत्ति तो दोनों तरफ हो सकती है कहीं धर्म को बता दिया और उसके विपरीत अधर्म ही बताया जाए कि यह मत करो सब जगह लिखाओ आवश्यक नहीं केवल विधि कर दी ऐसा करना चाहिए ये धर्म है तो उसके विपरीत अधर्म का हमें पता लग जाता है और कहीं अधर्म को भी बता देते हैं शास्त्र ये गलत है तो इसका मतलब है इसके विपरीत जो है वो धर्म है पूर्व पक्षी का ये आग्रह था कि बस केवल धर्म धर्म को बता दिया जाए अधर्म को बताने की जरूरत नहीं है निषेध को बताने की जरूरत नहीं है एक सही हो जाएगा सिद्धांत ही कह रहा है कि ये बात तो दोनों तरफ लागू होती है और दोनों तरह से कथन हो सकते हैं धर्म को बताया तो अर्थापत्ति से अधर्म आ जाएगा और अधर्म को बताया तो अर्थापत्ति से धर्म भी आ जाएगा दोनों ही शैलियों से समाज शास्त्रों में वर्णन होता है इसलिए दोनों के लिए शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों जगह लगेंगे दोनों तरह की शैलियां देखी जाती है तो उसके लिए इन्होंने कुछ उदाहरण दिए जैसे कि ये यजुर्वेद का काम मिंसी पुरुषम जगत इसको पुरुष को और जगत को संसार का हिंसा मत करो नाश मत करो अब ये निषेधात्मक है ना ऐसा मत करो यानी उनकी हिंसा करना पाप है ये बताया जा रहा है अधर्म है ये बताया जा रहा है भविष्य तो अर्थापत्ति क्या आ जाएगी इनकी रक्षा करो चेतन प्राणियों की और जगत की जड़ जगत की दोनों की रक्षा करो दोनों की रक्षा करनी है। मां हिंसी पुरुषम जगत आगे कहा न स्ते आदमी यथर्वेद का है जो स्ते है यानी चोरी की चीज है उसको मैं नहीं खाता हूं उसको मैं नहीं खाऊं, चोरी से कमाई हुई चीज को धन को उससे प्राप्त अन्न को मैं नहीं खाऊं ये उसकी प्रतिज्ञा है मुझे नहीं खाना चाहिए ये निषेध के रूप में न अस्ते निषेध किया गया तो इससे क्या निकल के आ जाएगा अर्थापत्ति से अर्थात जो अस्त का हो जो ईमानदारी से हो अथवा किसी ने मेरे को दिया हो मैं भिक्षुक हूं तो उसने मेरे को दिया है मेरी मेहनत की दृष्टि से उचित कर्तव्यों की दृष्टि से करते हुए जो मिला है वो अब चोरी नहीं कहलाएगा वो मुझे खाना है तो निषेध किया तो विपरीत अर्थापत्ति से विधि भी आ जाती है धर्म भी आ जाता है इसमें चोरी के बारे में कौन सी चोरी है कौन सी चोरी नहीं है स्ते कहते हैं चोरी को अस्ते कहते हैं अचोरी को अहिंसा सत्य अस्ते स्त्ये शब्द आया किसे चोरी मानेंगे किसे चोरी नहीं मानेंगे क्या परिभाषा करें बताएंगे चोरी किसे कहते हैं स्वामी की वस्तु को इनको दीजिए किसी स्वामी की वस्तु को बिना आज्ञा के ले लेना किसी के का कोई स्वामित्व तो है उसको बिना आज्ञा के ले लेना ये चोरी कहलाता है ये स्टे है और पूछ के ले लेना अस्ते है। वो अस्ते है जिसका मालिक है उससे पूछ के लिया तो वो स्ते है अस्ते है और नहीं तो चोरी है ठीक है और ठीक है ये परिभाषा एक जना रिश्वत दे रहा है और दूसरा रिश्वत ले रहा है बोलिए आपकी परिभाषा आपकी परिभाषा यहाँ पर घटती है ना जो रिश्वत दे रहा है उसका वो उसका स्वामी है उस धन का और लेने वाला उसकी स्वीकृति पूर्वक ले रहा है वो दे रहा है प्रसन्नता से देने वाला और ये ले रहा है तो ये फिर रिश्वत लेना चोरी नहीं कहलाएगा आप जो परिभाषा दे रहे हो उसके अनुसार देखा जाए नहीं धर्म धर्म तो फिर यानी तो तो धर्म धर्मधर्म से अस्ते अस्ते की परिभाषा भी ऐसी होनी चाहिए ना कि उसमें हर चोरी आ जाए और इसके विपरीत ये तो मैंने एक उदाहरण दिया जहां चोरी है लेकिन उस परिभाषा के कारण ये चोरी नहीं कहला सकती आपने जो परिभाषा दी अब इसके विपरीत ऐसा उदाहरण दू जहा आपकी परिभाषा घटनी रही है और वो बिना स्वामी की स्वीकृति के ले रहा है और फिर भी वो चोरी नहीं है ठीक है एक ने अपना धन बहुत इकट्ठा कर लिया जैसे तैसे भी और अनितिपूर्वक जैसे भी किया उसका स्वामी तो वो है ही अभी अब सरकार उस धन को अधिकृत करती है उस मालिक की इच्छा नहीं है देने की लेकिन शासन सरकार उसको ले, ले लेती है उसकी अनिच्छा पूर्वक भी इसको चोरी कहेंगे अनिच्छा पूर्वक ले रहे ना स्वामी से पूछे बिना उसकी इच्छा के बिना और हमारे को कुछ त्रुटि करते हुए किसी ने पकड़ लिया और वहां पर है कि इतना रुपया दंड है मान लो हम बिना लाइट के जा रहे हैं या यातायात के नियम को तोड़ रहे हैं कुछ भी ऐसा होता है अब वो पुलिस वाला हमसे लेना चाहता है हमारी इच्छा है देने की जो ईमानदारी से देते हैं कि भाई त्रुटि हुई है तो दूंगा उनको छोड़ दीजिए नहीं तो हमारी इच्छा नहीं है देने की और वो ले रहा है तो जिसका धन है उसकी स्वीकृति पूर्वक ले तब तो चोरी नहीं होगी बिना स्वीकृति के ले रहे बोले नहीं निकालो पैसे दे रेल में चढ़ गए बिना टिकट के अब वो पूरा पैसा ले रहा है अधिक शुल्क यानी दंड सहित पैसा ले रहा है परिचालक तो उसको उसको चोरी में मानना पड़ेगा फिर उसकी इच्छा के बिना लेना है न? वो तो देना नहीं चाह रहा है वो नहीं दे रहा है तो पुलिस वाला भी साथ में रहता है नहीं तो जेल चलो और उसको डंडे मारते दे तो उसको मजबूरी में देना पड़ रहा है गलती की है ना गलती की है लेकिन ये अगर गलती फिर भी ले रहा है लेकिन हमने परिभाषा अगर ये कर दी चोरी की ये परिभाषा कर दी कि जो उसका मालिक है उसकी इच्छा के बिना लेना ये चोरी है तो ये दोष आएंगे सब जगह नहीं घटेगा जहां चोरी नहीं है फिर भी हम कहेंगे कि ये चोरी फिर इस परिभाषा से तो चोरी होगी और जहां चोरी है लेकिन इस परिभाषा में वो चोरी नहीं कहलाएगी दोनों तरफ ये इसके दोष बनेंगे तो ऐसा नहीं होता है परिभाषा ये नहीं है चोरी की आप बोल रहे हैं कुछ बोलिए आप बोलिए उनको दीजिए पीछे ये दीजिए ना ये दीजिए उनको वो उनको दीजिए आप बोलिए परिश्रम पूर्वक जो हमने कमाया है वो चोरी नहीं है ना बिना परिश्रम के कमाया है वो चोरी है ठीक है तो चार आश्रमों में से <laughs> केवल गृहस्थी होंगे जो चोरी नहीं करेंगे। ब्रह्मचारी जो ले रहा है उसकी मेहनत का तो है नहीं तो दूसरे की मेहनत का खा रहा है और वान सन्यासी भी भिक्षुक लोग मेरे जैसे वो दूसरों से लेते हैं, दूसरों की कमाई को खाते हैं। हम सब तो हो गए चोर <laughs> तो ये परिभाषा नहीं कर सकते ना आप परिभाषा क्या करेंगे क्या परिभाषा है चोरी की और नहीं चोरी की मैं कह न स्तम आदमी मैं चोरी का नहीं खाता हूं ये एक व्रत है उसका चोरी का नहीं खाना है मेरे को जो जिसमें आत्मविश्वास होता है वो ऐसा कहेगा जिसको अपना आत्मा का गौरव है ना मैं अपनी कमाई का ही खाऊंगा दूसरे का नहीं खाऊंगा बहुत स्वाभिमान की बात है हर किसी में इतना दम नहीं होता कि ये व्रत ले ले कि मैं मेरी ही कमाई का खाऊंगा तो ये प्रयास करेगा कैसे दूसरे की कमाई का मेरे को मिल जाए बिना मेहनत के कम मेहनत के मिल जाए जोड़ तोड़ से मिल जाए इधर उधर का कुछ करके मिल जाए ये जिनमें अपने पे विश्वास नहीं है बल नहीं है कि नहीं मैं जो अपनी मेहनत का ही खाऊंगा आत्मा ही नहीं मरी भी आत्मा पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात धर्मपूर्वक जो कमाया जाए वो की वही बात है अब कमाया कहा गया है जो वानप्रस्ती सन्यासी होते हैं अगर वो यू कहे कि की भाई मैं आपके यहाँ कार्यक्रम में आ रहा हूँ और इतने रुपए लूंगा तो वो तो निंदा का कारण बन जाता है की भाई ये तो कौप पैसे के लिए जा रहे है पैसे निर्धारित कर रहे हैं विद्यार्थी भी ऐसा करेगा कि वो मेहनत तो दिख रही है पढ़ रहा हूँ बोले मैं इतना पढ़ूंगा मेरे को इतने रुपए दो ऐसा कह सकता है कि वो वो अपनी उन्नति के लिए कर कर रहा है वो। बोली किसी अन्य का मार करके तो ही कर ले बोलिए जैसे श्री कृष्ण के एक आता है कृष्ण के, के चावल तो ये रिश्ते में, में आएगा अच्छा वो चावल श्री कृष्ण जी ने दिए थे या चुराए हुए थे चने कह लीजिए उनकी गुरु माता संजीप उनकी पत्नी ने उनको दिए थे कि ये आप जा रहे हैं जगह बिंदे तो को भी दे देना तो अच्छा उन्होंने उनको उन्हों ना अच्छा खुद खुद खा लिए थे अच्छा उसी को देने के लिए बाद में गए थे क्या कहते हैं राज्य राज्यभिषेक के समय दोबारा देने गए थे ऐसे मन में बाल हुआ था ये ठीक है ये चोरी है कि जो चीज दूसरे की है उसको ले लेना ठीक है दूसरे का हक मार के ले लेना अब वो हक मारा जाए नहीं मारा जाए वो है कई बार जब्त कर लेते हैं किसी ने कोई अपराध किया उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेती है सरकार न्यायालय निर्णय दे देता है उसको जब्त करो जबकि वो उसकी मेहनत की कमाई भी थी लेकिन उसने अपराध ऐसा कर दिया कि वो सारे उसका जब्त कर लिया जाता है इसको कोई आश्रय नहीं रहे तो सरकार भी चोरी में आ जाएगी फिर हाँ बोलिए अन्याय पूर्वक स्वामी की इच्छा के विरुद्ध कोई को ठीक है दो चीजें जोड़ती स्वामी की इच्छा के बिना और अन्यायपूर्वक अन्याय का मतलब कैसे अन्याय को कैसे परिभाषित करेंगे वहां ठीक है कुछ आप उस वहां पहुंचे इसमें योगदर्शनकार ने तो एक लक्षण दिया सीधा अशास्त्र विधि पूर्वक परत द्रव्याणाम स्वीकरण जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसके विपरीत धन को लेना ये चोरी है अब मान लीजिए गृहस्थ के अतिरिक्त जो तीन आश्रम वाले हैं उनको भिक्षा का अधिकार है वो ले सकते हैं दूसरों से लेकिन वो अपने आश्रम के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए वेशधारी हैं, और अब किसी के भी भिक्षुक की तरह से चले गए देने वाले ने भी प्रसन्नता से दिया बड़ी खुशी से कि मेरे यहाँ कोई साधु सन्यासी आया अब ये चोरी के अंतर्गत आएगा देने वाला खुशी से दे रहा है दक्षिणा भी दे रहा है और आमंत्रित कर रहा है आप फिर आइए लेकिन ये जो खाने वाला है उसके लिए चोरी होगा ये क्योंकि अशास्त्र विधि पूर्वक है वो अपने आश्रम के कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है केवल वैसे ही खा पी रहा है वस्त्र धारण कर रखे ये कोई आश्रम के धर्म का पालन थोड़ा ना होता है जो कर्तव्य कर्म है अपने आश्रम के उसका अगर वो पालन कर रहा है तपस्या कर रहा है अध्ययन कर रहा है साधना कर रहा है परोपकार कर रहा है उपदेश कर रहा है जो जो जिसके हैं उसको पूरा करते हुए जब वो दूसरे से लेता है तो वो चोरी नहीं कहलाएगा ऐसे ही सारी सरकार भी जिनसे लेती है उचित ढंग से जो ले लेती है उनकी इच्छा के बिना भी और शास्त्र विधि पूर्वक होता है इसलिए वो चोरी नहीं कहलाता है तो इसमें जो जो शास्त्र में कहा है उस उन विधियों का हमें ध्यान रखना होता है कि ये अनुचित है ब्याज लेना भी होता है एक सीमा से अधिक लेते हैं तो वो भी अशास्त्र विधि पूर्वक हो जाता है अधिक ब्याज लेना है वो सब अशास्त्र विधि पूर्वक हो जाता है वो सब चीजें चोरी के अंतर्गत आ जाती हैं। अशास्त्र विधि पूर्वक सेवा लेना है किसी से अधिक सेवा लेना है कम पैसे देकर के अधिक सेवा लेना है ये सब चोरी में ही तो आते हैं। एक तरह से या तो हमने सेवा की चोरी की है अथवा जितना धन उसको दिया जाना चाहिए था उस मेहनत का उतना ना दे के हमने कम दिया है वो जो हमने बचा लिया उससे लिया नहीं है था तो हमारे पास रहा हमारे पास ही लेकिन हमने उसको दिया नहीं जो उसको दिया जाना चाहिए था उतना ना देके कम दिया तो भले ही हमारे पास है हम यू कहें कि मैंने दूसरे का थोड़ा लिया है ये दूसरे का ही तो लेना हो गया उसको जाना था आपके पास है। आपने तो सेवाएं ले ली उससे तो वहां भी जो हम जितना जितना कम करते हैं वो सारा का सारा अशास्त्र विधि पूर्वक होता चोरी में आता है वो तो न आदमी जब स्त इसका निषेध किया गया तो इससे अर्थापत्ति से धर्म का भी ग्रहण हो गया अक्षय दिव्य पासों से मत खेलो तो अब इसके लिए कौन सी ऐसी विधि हम कहें कि ये विधि की गई तो पासों से मत खेलो वो आ जाएगा तो अक्षय माँ दिव्य पासों से मत खेलो मेहनत से काम करो तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें माँ गृह कश्य स्विथ ये सारी चीजें लोग न करें तो निषेध मुख से भी कहा जाता है इसलिए अधर्म के विषय में भी यही प्रमाण बनेंगे शब्द प्रमाण और अनुमान और इस प्रकार से अधर्म भी भिन्न प्रकार का होता है और इसलिए न तो धर्म का अपलाप कर सकते हैं न अधर्म का आप कर सकते कर्म की विचित्रता से सृष्टि की विचित्रता तो होगी ठीक है किन्हीं को कुछ कहना है पूछना है तो तो मोनोपोली तो जो जो एकाधिकार एकाधिकार मतलब मतलब प्राइस एक निश्चित कर देता है तो फिर तो उसमें तो तो भी चोरी हो जाएगा आपका एकाधिकार का मतलब है मोनोपोली ऐसी करके कि और कोई है ही नहीं और मनमाना दाम उसमें कर ले लोगों को मजबूर होकर के खरीदना पड़ेगा उसी भाव में तो आपको पता लगता है कि आपकी आवाज कम आ रही है नहीं आ रही है इतना निश्चित कर दिया ऐसा करना फिर भी चोरी हो जाएगी वो अशास्त्र विधि पूर्वक होगा वो वो कह रहा है कि मैं इतने रूपये लूंगा हुआ भी है लिखवा भी लिया और बोल रहा है कि इतने रुपए की आपको लेना हो तो लो मतलो अशास्त्र विधि पूर्वक होता है ऐसे तो बिल्कुल बाजार पे छोड़ देते हैं तो वो तो मनमाना कुछ भी होता है और उसका जो मजबूरी का फायदा उठा के जो अधिक लाभ कमाता है वो उसकी मेहनत का थोड़ा ना है वो तो परिस्थिति के कारण से उसका भाव बढ़ गया और वो उसका लाभ उठा रहा है कई बार वो ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है पूरे विश्व के अंदर ये चलता है अर्थ में ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि भाव बढ़ जाता है बढ़ा देते हैं उत्पादन कम कर देते हैं कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं भंडार में रख लेते हैं ये सारी बहुत छोटे और बड़े स्तर पर खूब होती है देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह होता है ये जब ये सारी चीजें होती है और हम दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा के अपना अधिक धन लेते हैं यह अशास्त्र विधि पूर्वक होगा आपको आकलन होता है कि आपकी आवाज आ रही है नहीं आ रही है ये एक दिन की समस्या नहीं है ये बार बार हो रहा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ किसी वस्तु का कैसे आप ये शास्त्र देख करके उसमें कुछ निर्धारण की भी बातें हैं, उस तरह से अथवा एक अपने अंतर्मन से भी होता है की हाँ ये उचित इतना है अब उससे दुगना तिगना भी लेते हैं व्यक्ति पता लगता है ना एक सहज सामान्य स्वीकृत होता है भई हाँ इतना उचित है उचित तो लाभ लेगा ही नहीं तो कोई धंधा क्यों करेगा सामान क्यों बेचेगा एक उचित तो होता ही है वो स्वीकार्य है उसके अतिरिक्त जैसे बन जाता है उसको तो हम लेंगे और वो हमें पता लग जाता है कि भाई ये अब अति हो रही है तो ये जो धर्माधर्म की बात आई उसके कारण से ये प्रमाणों से भी सिद्ध है और प्रकृति के कार्यों की विचित्रता इसके आधार पर होती है तो अब इस विषय में कहा कि ठीक है धर्म धर्म होते हैं उसका फल भी सुख दुख होता है और यदि माना जाए तो ये तो फिर कहा जुड़ेंगे ये तो बोले आत्मा में जुड़ेंगे तो आत्मा तो असंग है असंग है ये तो और ये धर्म अधर्म रहते कहां पर है इसका आश्रय क्या है तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलिए अंतकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम धर्मादियों का धर्मादी मतलब धर्म और अधर्म पाप पुण्य दोनों आ गए ये किसके धर्म है यानी किसके गुण है ये ये जो कर्माशय संचित होता है ये कहां रहता है तो उसके का, उसमें कहा अंतकरण धर्मत्म ये अंतकरण का धर्म है अंत करण में रहते हैं ये आत्मा में संचित नहीं होते आत्मा में नहीं रहते कर्म हमने क्रिया क्रिया हो गई भाई इंद्रियों में शरीर में वो क्रिया तो वहीं समाप्त हो गई अब जो उसका संचय है वो जो कर्म रूप क्रिया है वो तो क्षणिक वो तो वही समाप्त हो गई अब ये कहां रहता है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये धर्मादियों का धर्मत्व ये किसके धर्म है ये अंतःकरण के धर्म है अंतःकरण के आधार पर फिर आत्मा को उसका भोग होता है कर्तृत्व अंतत चेतन होने से आत्मा का है लेकिन क्रियाएं शरीर में होती हैं और उसका प्रभाव चाहे संस्कार रूप में हो वासना रूप संस्कार हो चाहे धर्माधर्म रूप संस्कार वो चित्त के अंदर रहेंगे तब अंतःकरण के अंदर रहेंगे पीछे बताया था इन्होंने मन के लिए तथा अशेष संस्कार आधार ये भी एक प्रसंग चलता रहता है कि ये धर्म-धर्म रहते क्या कुछ आत्मा में कहते हैं कुछ अंतःकरण में बोलते हैं दोनों तरह के वचन मिलते हैं। तत्वत देखा जाए तो आत्मा के अंदर वो स्वीकार नहीं होता है वो अंत्यकरण में होता है जैसा की ये सूत्र कह रहे हैं और जहां कहीं आत्मा का कथन आता है तो चूंकि अंत्यकरण आत्मा का ही उपकरण है उसको गौण रूप से आत्मा के लिए कह रहे थे देते इस आत्मा में बड़े धर्मा धर्म धर्म किए हैं इसके बहुत धर्म धर्म लेकिन ये रहेंगे अंतःकरण में तो जब ये कहा कि अंतःकरण का धर्मत्व है धर्म धर्म अंतकरण के हैं तो ठीक है अंतःकरण को समाप्त कर देंगे मुक्ति हो जाएगी ये जो कर्म धर्म अधर्म के कारण से हमें फल मिल रहा है शरीर मिल रहे हैं यदि अंतःकरण ही समाप्त हो जाए तो सब समाप्त छुटकारा हो जाएगा सारा मन के कारण ही तो बंधन है ये अंतःकरण के कारण ही इसको ही समाप्त कर दो तो बस समाप्त हो गया तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है छब्बीसवां सूत्र को लिए गुणा नाम न ना अत्यंत बाधा गुणानाम गुणादी नाम इसका पाठभेद है बोले तो विवेक की क्या जरूरत है तो ऐसा अगर कोई कहे तो कहा कि इन गुणों का न अत्यंत बाधा अत्यंत बाद उसका नाश नहीं हो सकता हम कर नहीं सकते अंतकरण को हम नष्ट कर ही नहीं सकते जिसमें ये धर्मा धर्म अधर्म है आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है उसको हम नष्ट कर ही नहीं सकते इनका अत्यंत बाध नहीं कर सकते हम अपनी सात्विक राजसिकता स्थिति बना सकते हैं आलम्बन से विचार से प्रयत्न से लेकिन इनका अत्यंत बाध हम कर दें इसको हटाई दें कि सारा का मतलब मूल आधार ही समाप्त हो जाएगा और मेरे को बंधन नहीं मिलेगा शरीर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कर सकते तो इसका अंतिम बाध तो उस प्रक्रिया से ही होगा जब हम विवेक को प्राप्त करेंगे तभी ये हटेंगे नहीं तो ये चलते रहेंगे तो विवेक की प्राप्ति कैसे होती है उसके लिए जो बातें पीछे भी बताई थी और अब भी आगे कुछ कुछ बताएंगे तो विवेक हमारे को शुद्ध ज्ञान ठीक ठीक ज्ञान से विवेक की प्राप्ति होती है ये सही है गलत का विवेक हमें ज्ञान से होता है और उस ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान से हमारे को सुख होता है तो ये सुख की प्राप्ति का एक उपाय और यहां बताया जा रहा है शब्द प्रमाण से भी हम जानते हैं और भी प्रक्रिया है उसको अनुमान को ही यहां दूसरे शब्दों में कह रहे हैं सत्ताईसवां सूत्र बोलिए पंचावय योगात सुख संवृत्ति सुख की सिद्धि सुख की प्राप्ति पंचावयों के योग से होती है पांच अवयव है उनका योग होने पर सुख की संवृत्ति सुख की प्राप्ति होती है अब इसका एक निर्णय एक अर्थ तो तात्पर्य ये लिया जाता है कि पांच अवयव यानी पांच इंद्रियों के योग से जन इंद्रियों के योग से शब्द स्पर्श रूप रसगंध का संयोग होता है तो सुख की प्राप्ति होती है लेकिन उसका कोई ये प्रसंग नहीं है तो इसको हम यहां पर लेते हैं दूसरा अर्थ जो किया जाता है पंचावय ये अनुमान की प्रक्रिया के भाग हैं, अनुमान के भाग हैं जो न्याय दर्शन इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करता है पांच ऐसे क्रम हैं जिसके जिसमें से गुजरते हुए हम अनुमान के द्वारा सत्य तक पहुंचते हैं अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं है कल्पना नहीं है अनुमान का मतलब ये अनुमान प्रमाण है निश्चित और वो निश्चित क्यों बनता है कैसे बनता है तो ये पांच अवयवों के कारण से तो उसके लिए एक प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन ये ये पांच प्रक्रिया प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन प्रतिज्ञा का मतलब है कि जो हम स्थापित करना चाहते हैं उसका कथन करना ये चीज ऐसी है, ये जो जिसको सिद्ध करना है उसको प्रस्तुत करते हैं यहां पहाड़ में पीछे आग लगी हुई है ये हमारी प्रतिज्ञा है कि आग लगी हुई है वहां पर दूर हेतु यानी कारण बताना होगा कि कैसे पता लगाएगा आग लगी हुई है क्योंकि धुआं उठ रहा है धुआं देखे जाने से धुआं उठने से ये हेतु हुआ यानी कारण बताया अब ये तो खैर धुएं और अग्नि का उदाहरण इतना सरल है धुएं और अग्नि का ये जो अनुमान करना है इतना सरल है कि इसके लिए कुछ उदाहरण की हमें अपेक्षा ही नहीं होती हम कुछ सोचते हैं बस हाँ ठीक है इतने से हो लेकिन जो कठिन चीजें होती है वहां उदाहरण देना पड़ता है कि ये कैसे कह दिया कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है उदाहरण जैसे कि देखो यहाँ चूल्हे में रसोई में सब जगह देखते हैं धुआं होता है तो अग्नि भी होती है उदाहरण देना होता है साथ में सिद्ध करने के लिए यदि प्रतिज्ञा और हेतु दे दिए और उदाहरण नहीं दिया तो बात सिद्ध नहीं होगी कोई ना कोई उदाहरण अवश्य होना चाहिए और फिर उसके अलग भेद हो जाते हैं कि ये साधर्म्य से है या वैधर्म्य से है लेकिन उदाहरण कुछ न कुछ देना चाहिए और उदाहरण देने के बाद में अब उपनय करते हैं उदाहरण दिया देखो जैसे ये है वैसे ही वो है जैसे यहां रसोई में धुआं होता है तो अग्नि होती है ऐसे ही वहां पर भी होता है जैसा ये है वैसे जैसे यहां धुआं है ऐसा ही धुआं वहां पर भी है और फिर अंत में निष्कर्ष देते हैं निगमन चूंकि यहां पर धुआं दिखाई दे रहा है इससे सिद्ध है कि यहां अग्नि है उसी भात को दोहराते हैं फिर हेतुपूर्वक निगमन ये एक प्रक्रिया उन्होंने बना रखी है तो ये जो पांचों अवयवों का योग होगा इनका प्रयोग करेंगे हम उचित रीति से तो सुख की प्राप्ति होगी दुख की निवृत्ति होगी हम अगर केवल प्रत्यक्ष में ही लगे रहे तो सब चीजें नहीं जान सकते बहुत सारी चीजें जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती प्रत्यक्ष तो थोड़ा ही होता है प्रत्यक्ष अल्प होता है और अप्रत्यक्ष होता है वो अन्प होता है अधिक होता है इस संसार की चीजों को हम देखें सारा जितना हम जानते हैं उसमें हम प्रत्यक्ष से अधिक जानते हैं या अनुमान शब्द प्रमाण से अधिक जानते हैं कितनी सारी चीजें हैं जो हम अनुमान से जानते हैं अभी ये बिजली आई कैसे पता लगा प्रत्यक्ष से या अनुमान से प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष देखा ना पंखा चल गया बिजली आ गई प्रकाश हो गया प्रत्यक्ष हुआ ना तो प्रत्यक्ष तो पंखे का और इसका हुआ लेकिन वो जो तार में से बिजली आई वहां से जो सप्लाई आई उसका तो हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है मैं तो अनुमान से पता लगा कहा आ रहे और यदि पंखा धीमा चल रहा हो और बत्ती भी बहुत हल्की हो तो पीछे से कम वोल्टेज आ रहा है डिम हो रहा है कुछ ये सब कितनी चीजें हम अनुमान से कर रहे हैं आपको बैठे बैठे देर हो गई अब लगने लगा हम हाँ घुटनों में दर्द शुरू हो गया है क्या पता लग जाता है इससे प्रतिदिन के ज्ञान से तीन वाले तीन बजने वाले कक्षा का समाप्ति का समय है उपासना की समाप्ति का समय है हमें पर बहुत सारी चीज जो हम यू सोचते हैं ये तो प्रत्यक्ष चल रहे हैं लेकिन अनुमान से करते हैं कपड़े सूख गए कैसे पता लग जाता है कैसे पता लगता है देख के भी लग जाता है छू कर के लगता है देख के भी लग जाता है ये हो गया या इतना समय हो गया और अब वो सूख ही गए होंगे हमें पता है कि अभी गर्मी के दिन है और इतने घंटे में सूख जाता है हम बिना गए देखे भी बोल देते हैं कपड़े सूख गए उठा लाओ और हम चल देते हैं उठाने के लिए भी प्रत्यक्ष तो नहीं किया है अभी हमने लेकिन ज्ञान हमारा निश्चय निश्चयात्मक है ऐसे बहुत चीजें बहुत चीजें हम करते रहते हैं तो प्रत्यक्ष तो थोड़ा होता है अनुमान बहुत होता है और अनुमान का प्रयोग हमें ठीक ठीक आना चाहिए वो पंचावय के योग से सुख की संवृद्धि प्राप्ति होती है ये सूत्र में बताया और उसका विस्तार तो न्याय दर्शन में है वो यहां नहीं देखेंगे इन्होंने केवल संकेत किया है उन्होंने केवल संकेत किया है ठीक है अब आगे देखिए अनुमान करते हैं तो एक बार ये जो व्याप्ति बनाते हैं पीछे जो कहा प्रतिबंध दृषय है प्रतिबद्ध ज्ञान हम सम्बद्ध ज्ञान होना चाहिए पीछे भी जो संबंध से अनुमान को बताया तो ये संबंध हम अनुमान करते समय बहुत जल्दी लगा लेते हैं तो कैसे होना चाहिए वो संबंध तो उसके लिए अट्ठाईसवां सूत्र बोलिए न सकृत ग्रहणात संबंध सिद् ही ये जो हम हेतु प्रयोग करते हैं ये होता है तो ऐसा होता है तो न सकृत ग्रहणात एक बार ग्रहण से संबंध की सिद्धि नहीं होती है। एक बार ग्रहण से यानी एक बार हमने धुआं देखा कहीं और अग्नि भी देखी तो इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है एक बार से नहीं होता है एक बार से नहीं होता है वो कई बार हमने देखा है बार बार देखा है तब ये संबंध बन जाता है कि हाँ जब जब धुआं होता है तब तब, तब अग्नि होती है एक बार से कहेंगे तो वो संबंध सिद्ध नहीं होगा और एक बार से लेके हमने संबंध बना भी लिया तो हम अनुमान गलत कर जाएंगे वैज्ञानिक भी ऐसा ही करते हैं एक बार बार करते हैं एक ही प्रयोग को बार बार वही उत्तर आता है एक जगह ऐसा होता है दूसरी जगह भी ऐसा आता है एक ने किया वहां भी ऐसा दूसरे ने किया वहां भी ऐसा तब जाकर के संबंध बन जाता है कि हाँ जब जब ऐसा होगा तब तक ये भी हम मान लेंगे एक बार से नहीं होता है कई बार हमारे को हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि किसी एक स्थान पर गए शिविर में गए किसी के घर पे गए और वहां हमारे को बुखार आ गया ठीक है कब आया बुखार ज्वर कब आया जब हम उस जगह गए उससे पहले तो मैं ठीक था अब यहां आते ही मेरे को बुखार हो गया अब शिविर में परेशान रहे चल अब एक हमने निश्चय निकाल लिया कि ये स्थान मेरे अनुकूल नहीं है निष्कर्ष निकाल लिया ये स्थान मेरे लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि मैं गया था और मेरे को बुखार आया था अब ये क्या किया उसने एक बार देखने से निर्णय निकाल लिया संबंध बना लिया कि यहां गया था बुखार आया था इसका मतलब है कि इसी के कारण से हुआ ये और तो कोई कारण नजर आता नहीं अपना दोस्त तो कहां से नजर आएगा और व्यक्ति उस स्थान से हमेशा के लिए परहेज कर लेता है चिकित्सक के पास भी जाते हैं उसने एक गोली दी एक बार गोली ली गोली चार पांच दिन की दी थी एक बार एक दिन दी अब एक दिन में कुछ नहीं हुआ तो भाई डॉक्टर ठीक नहीं है निष्कर्ष निकाल लेते हैं ना जल्दी से उसको तो जल्दी है जल्दी से जाना है काम करना है और बुखार में थोड़े ना पड़े रहेंगे स्वस्थ होना चाहते अगले दिन दूसरे डॉक्टर के पास गया उसने भी दवाई लिख दी वो खरीद ली वो भी थी वो भी ठीक नहीं हुआ नहीं तीसरे के पास गया उसने भी दवाई लिख दी उसने लिया ऐसे तीसरे चौथे पांचवें दिन बदलता रहा और फिर अंतिम एक, एक के पास गया उस दिन ठीक हो गया उसको कौन सा डॉक्टर अच्छा पांचवा या चौथा जो भी है आखिरी वाला इसकी दवाई से मेरे को ठीक हुआ ये डॉक्टर अच्छा है बाकी सारे खराब है एक बार से निर्णय निकाल लिया और वैसे और चिकित्सकों को भी पता है रोगियों की मानसिकता का तो वैसे ही भटकते रहते हैं तो उनके लिए तो अवसर है ये वो ये नहीं कहेंगे कि भाई यही दवाई लो जो आपको लिखी हुई है और वो दवाई लिखेगा भी नहीं वो उसको उसी कंपनी की अंदर की दवाई वही देगा लेकिन दूसरी कंपनी की लिख देगा जैसे दूसरी उसको भी पता है कि ये दो तीन दिन चार दिन बाद लेगा तब ठीक हो जाएगा लेकिन हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कारण कार्य संबंध जोड़ लेते हैं इसके लिए एक न्याय भी प्रचलित है काकतालीय न्याय कौआ या पक्षी पेड़ पर पे बैठा और डाली टूट गई वो बैठा और डाली टूट गई इसने क्या संबंध बना लिया जब जब ये आएगा ये डाली टूटेगी जबकि उसका कोई संबंध नहीं था आपस में ऐसे ही हम कोई चीज खाते हैं, कई बार औषधि या दूसरी चीज लगता है आज तो ये हो गया जैसे कि उसी के कारण से हुआ जबकि और कई कारण थे हम संबंध बना लेते हैं बहुत जल्दी से दवाइया भी लेके आए और कुछ और भी हमने गड़बड़ कर दी और उस दिन जो गड़बड़ हुई बोले इस दवाई से हुई है वो दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा है तो उस दवाई को बार बार लें और बार बार वही दिक्कत आ रही है तब तो हमें पक्का होगा कि ये इसी से हो रहा है एक बार हुआ हमारे जीवन में कई चीजों में परिवर्तन होता है हमारे कोई एक ही परिवर्तन नजर आया और हम सोच लेते हैं ये इसी के कारण से हुआ है ये जो जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं ऐसा अनुमान ठीक नहीं इससे सुख नहीं प्राप्त होगा इससे तो दुख हो जाएगा न सकृत ग्रहणात् सम्बन्ध सिद्धि एक बार हमने यूं देख लिया उससे संबंध ग्रहण व्याप्ति की सिद्धि नहीं होती हो तो बार बार हमें देखना होगा ये किस कारण से हुआ है तो ज्ञान की प्राप्ति विवेक की प्राप्ति अनेक प्रमाणों पर निर्भर करती है उसमें ये एक धर्म भी इन्होंने अनुमान के बारे में बताया कुछ और आगे देखेंगे किन्हीं को कुछ पूछना कुछ जो अभी तक तो हमने अध्याय जातक किए थे हमने सिद्धांत और मतलब तो जैसा सूत्र में लिखा है वैसा ही हम पढ़ रहे थे अभी इस अध्याय में जो सूत्र आता है उसके पीछे काफी कुछ और जानकारी होती है जो कि सूत्र में नहीं लिखी है तो उससे ये कुछ गर्मी से गर्व हो रहे हैं कि कैसे और होगा जी इसमें इन आगे जो ये अध्याय है और इसमें सूत्र है इसमें बहुत सी मान्यताओं का खंडन है विपरीत मान्यताओं का अब किसी वक्ता ने तो वो सूत्र दे दिया ऐसा मानोगे और ये इसमें ये दोष है लेकिन वो मान्यता वाले और क्या क्या मानते हैं पीछे वो पृष्ठभूमि तो यहां पर नहीं लिखी है उस समय परिचित थी बताने वाले ने बता दिया और हमने सुन लिया लेकिन अभी तो वो उसको हमें पीछे से लाना होता है नहीं तो वो नहीं हो पाएगा तो ये ये सूत्र तो तो भी के द्वारा लिखे ऐसा ही ऐसा ही है हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन तीन अध्याय तक था कुछ लोग वहां तक मानते हैं ये चौथे को और पांचवें छठे को कुछ लोग बाद का मानते हैं ये भी एक परम्परा है अथवा चार तक ही बाद में मूल चीजें तो वही आती रहेंगी लेकिन इससे संबंधित जो कुछ वितर्क है अन्य लोग उठाते हैं प्रश्न उनका खंडन निषेध करते रहेंगे तो इसका तो नाम ही लिखा हुआ है दूसरों के मत का निषेध करना पर पक्ष निर्जयाख्य पर के पक्ष के निर्जय का इसमें कथन किया है उसको जीत लेना निश्चेष रूप से उस पर जय प्राप्त कर लेना तो अन्य बहुत सारी मान्यताएं इसके अंतर्गत आएंगी वो पृष्ठभूमि तो इसी तरह से समझनी होगी और इसीलिए इसकी बहुत अलग अलग व्याख्याएं भी होती हैं अलग पृष्ठभूमि के आधार पर वो रहेगा नहीं इसको तो न्याय दर्शन तो आज प्रचलित है जो न्याय दर्शन उसका संदर्भ आज की दृष्टि से एक कथन कर दिया गया लेकिन इसका सीधे सीधे न्याय दर्शन से संबंध नहीं है यहां न्याय दर्शन का नाम नहीं लिखा है न्याय दर्शन में जो बातें हैं वो न्यायदर्शन कार नहीं खोजी और उसी समय प्रचलित हुई उससे पहले थी नहीं ऐसा नहीं मानेंगे वो तो पहले से चल रही है जैसे हम और भी पीछे कई बातों को देखते आए हैं कि आज वो मान्यताए मान लीजिए शून्यवाद है विज्ञानवाद है और भी चीजें है वैशेषिक का भी नाम आया था तो ये चीजें तो पहले से चल रही थी आज इनके नाम से प्रचलित है उनको देख के हम कहें कि ये उसके बाद की रचना है ऐसा नहीं कहेंगे इस तरह के विचार पहले भी हो सकते हैं और ये तो परंपरा चली आ रही है न्याय दर्शन ने उनको सबको संग्रहित करके एक रूप दे दिया इतना ही है जैसे महर्षि पाणिनि ने अष्टी बनाई तो एक दृष्टि तो ये हो सकती है कि सारी संस्कृत को उन्होंने ही बना दिया सारे सूत्र बने सारा जैसे कि खुद उन्होंने बनाया है ऐसा कोई सोच सकता है पाणिनि ने सूत्र दिया पाणिनि की संस्कृत है उसका नियम है पाणिनि के अनुसार ये सब हम बोलते रहते हैं लेकिन वो नियम और वो भाषा तो पहले से चल रही थी उन्होंने देख के उसको सूत्र रूप में रखा तो जो मूल तत्व है वो तो वेद से इस प्रारंभ से ही चला आ रहा है ऋषि मुनियों का इसलिए इसको सीधे न्याय दर्शन से ऐसे नहीं जोड़ेंगे ये तो मैंने केवल संदर्भ बताया कि पंचावय का प्रयोग इस शब्द का प्रयोग आजकल न्याय दर्शन में उपलब्ध होता है वहां इसका विस्तार मिलता है एक ठीक पूछिए। तो पूछे जी तो ये जो निगम जो है पांचवा जो प्रतिज्ञा तो हेतु उदाहरण उपन और निगमन ये निगम को है में है इसका अर्थ क्या हो निगम का उसका सार रूप में अंत में कथन कर देना सार रूप में कथन कर देना उसमें जो कारण हेतु दिया था उस हेतु का उल्लेख करते हुए प्रतिज्ञा का ही फिर से कथन कर देते हैं चूंकि यहां धुआं है इसलिए यहां पर अग्नि है प्रतिज्ञा में जो वाक्य बोला था उसी को सिद्ध करते हुए दोबारा बोल देते हैं, और हेतु के कथन पूर्वक बस ये निगमन है ठीक प्रणवतम ओ सभी साधार अभिवाद है ओके